पापमोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है पापमोचनी एकादशी व्रत व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष का मार्ग खोलती है इस एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करना शो पचार के रूप में करने पर व्रत के शुभ फलों की प्राप्ति होती है पापमोचनी व्रत विधि एकादशी व्रत में श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है पापमोचनी एकादशी व्रत करने के लिए उपवासक को इससे पूर्व की तिथि में भी सात्विक भोजन करना चाहिए एकादशी व्रत की अवधि 24 घंटों की होती है इसलिए इस व्रत को प्रारंभ करने से पूर्व स्वयं को व्रत के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत में दिन के समय में श्री विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए और रात्रि में भी पूरी रात जाग कर श्री विष्णु का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। व्रत के दिन सूर्योदय काल में उठना चाहिए और स्नान आदि सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद्भागवत कथा का पाठ करना चाहिए इस के दिन व्रत करने के बाद जागरण करने से कई गुना फल प्राप्त होता है जागरण करने से व्रत के पुण्य फलों में वृद्धि होती है। व्रत के दिन भोग विलास की कामना का त्याग करना चाहिए। इस अवधि में मन में किसी प्रकार के भी बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। व्रत करने पर व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल में स्नान करने के ब्राह्मणों को भोजन वह तक्षिणा देकर करना चाहिए। यह सब कार्य करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। चित्ररथ नाम का एक वन था। इस वन में गंधर्व कन्याएं और देवता सभी विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि इस वन में तपस्या कर रहा था। तभी � एक मंजु घोषा नामक अप्सरा ऋषि को देखकर उन पर मोहित हो गई मंजु घोषा ने अपने रूप रंग और नृत्य से ऋषि को मोहित करने का प्रयास किया उस समय में कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे उन्होंने भी अप्सरा के इस कार्य में सहयोग किया जिसके फलस्वरूप अप्सरा ऋषि की तपस्या भंग करने में सफल हो गई जब ऋषि का मोह भंग हुआ, तो ऋषि को स्मरण हुआ कि वे तो शिव तपस्या कर रहे थे। अपनी इस अवस्था का कारण उन्होंने अप्सरा को माना, और उन्होंने अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजु घोषा ने कापते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत विशिष भी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस व्रत को करने लगे दोनों का व्रत पूरा होने पर दोनों को ही अपने पापों से मुक्ति मिली तभी से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की प्रथा चली आ रही है यह व्रत व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाला है